महाभारत अष्ट कर्ण के द्वारा बहुत से योद्धाओं सहित से पांडव सेना का संघार भीमसेन के द्वारा कर्ण पुत्र भानुसेन का वध नकुल और सात्विकी के साथ वृषसेन का युद्ध तथा कर्ण का राजा युधिष्ठिर पर आक्रमण धृतराष्ट्रवाच यार्था सैन्यम कुर जनक्षय कर्ण राज्य तन्मांचक्ष ने पूछा संजय कर्ण कुंती पुत्रों की सेना में प्रवेश करके राजा युधिष्ठिर के पास पहुँच जो जनसंहार कर रहा था उसका समाचार मुझे सुनाओ के चवीरा पार्था युधि कर्णम वाश प्रमथ्या उस समय पांडव पक्ष के किन किन प्रमुख वीरों ने युद्ध में कर्ण को आगे बढ़ने से रोका और किन किन को सूत पुत्र कर्ण ने युधिष्ठिर को पीडित किया संजय रोंद मुखान पार्थान दृष्टा कर्णों व्यवस्थितान समय धाव त्वरित पंचाला पंचाला शत्रु संजय ने कहा राजन कर्ण धृष्ट दुम्न आदि पांडव वीरों को खड़ा देख बड़ी उतावली के साथ संतार संहारकारी पांचों पर धावा किया तम तूर्णम अभिधाम प्रत्युद्धायुर्मा महात्मा हंसाय महाडव विजय से उल्लसित होने वाले पांचाल वीर शीघ्रतापूर्वक आक्रमण करते हुए महामणाक की अगवानी के लिए उसी प्रकार आगे बढ़े जैसे हंस महासागर की ओर बढ़ते हैं तथा शंख सहसा नाम निस्वनो हृदय हंगम प्रादुरासिद उभ तो ढेरी तदनंतर दोनों सेनाओं में सहसा सहसत्रों की ध्वनि प्रकट हुई जो को कंपित कर देती थी। साथ ही भयंकर नाद भी होने लगा। नाना निपाताश्च सिंह वीराणाम अभवदारुणा उस समय नाना प्रकार के बाणों के गिरने, हाथियों के चिघाड़ने घोड़ों के हिंसने रथ के घरघराने तथा वीरों के सिंहनाथ करने का दारूण शब्द वहाँ गूंज उठा सांबुत अम्बरम अम्बरम् केन्दु ग्रह नक्षत्र देवस् व्यक्तम निघूता पर्वत वृक्ष और समुद्रों सहित पृथ्वी वायु तथा मेघों सहित आकाश एवं सूर्य चंद्रमा ग्रह और नक्षत्रों सहित स्वर्ग स्पष्ट ही घूमते से जान पड़े च भूतानाप्य सत्ता मृता इस प्रकार समस्त प्राणियों ने उस तुमलनाथ को सुना और सबके सब ज्यथित हो उठे उनमें जो दुर्बल प्राणी थे वे प्रायः मर गए तत्पश्चात तो जैसे इंद्र अस्त्रों की अस् का विनाश करते हैं उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए कर्ण ने शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाकर पांडव सेना का संघार आरम्भ किया स पांडवब कर्ण प्रवेश प्रभद्रका प्रवरा सप्त सप्त अतिथि पांडवों की सेना में प्रवेश करके भाणों की वर्षा करते हुए कर्ण ने प्रभद्रकों के सतहत्तर प्रमुख वीरों को मार डाला ततः सुपुंखय निशित रथ श्रेष्ठो रथे शुभ अवधि पंचविशत्यापंचला तदनंतर रथियों में श्रेष्ठ कर्णे सुंदर पंख वाले पच्चीस पहने बाणों द्वारा पच्चीस पांचालों को काल के गाल में भेज दिया ख नाच पर शत्रुओं के शरीर को कर देने वाले में पंख युक्त द्वारा सैकड़ों और हजारों चेदिदेशी वीरों का वध कर डाला तम तथा समरे कर्म कुर अति मानुष परिव्रुर् महाराज पंचाला नाम महाराज इस प्रकार सम्रांगण में अलौकिक कर्म करने वाले कर्ण को पांचाल रथियों ने चारों ओर से घेर लिया तथा संध्यान पंच भारत दुस्सहान पंचालानीत पंच कर्णों वही कर्तनो वृष भानुदेव चित्रसेनम सेना च चारत तपनम सूर्यसेनम च पंचाला हन भारत तब उस ऋण क्षेत्र में धर्मात्मा वह करने कर ली बाणों का संधान करके भानुदेव चित्रसेन सेनाबिंदु तपन तथा सूरसेन इन पांच पांचाल वीरों का संघार कर दिया पंचाले सूच सूरे चूरेश वध्यमानशुसहायक हाहाकारो महाना पंचालाना महा हवे उस महासमर में बाणों द्वारा उन वीर पांचालों के मारे जाने पर पांचालों के सेना में महान हाहाकार मच गया परिब्रभ्रोर महाराज पंचाला नाम रथा पुनरेव चान कर्ण हो जघाना महाराज फिर दस पांचाल महारथियों ने आकर कर्ण को घेर लिया परंतु कर्ण ने अपने बाणों द्वारा पुनः उन सबको तत्काल मार डाला चक्र रक्षकर्ण से पुत्रो मारिष दुर्जय सुसैन सत्यसेन से त्यक्त प्राणा युद्धता मान्य नरेश कर्ण के दो दुर्जय पुत्र सुसैन और चित्रसेन उसके पहियों की रक्षा में तत्पर हो प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते थे पृष्ठगोप्ता कर्ण से जेश पुत्रो महारथ वृषसेन स्वयं कर्ण पृष्ठत पर्यपालयत कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र महारथी महारथिवृष्य रक्षक था वह स्वयं ही कर्ण के पृष्ठभाग की रक्षा कर रहा था धृष्टुम सातक्य द्रौपदेकोदर जन्मे जया शिखंडे प्रवीरा च प्रभद्रका चेदि के पांचालाय मंथिताधेय जिघा सत प्रहारण उसमें प्रहार करने वाले राधा पुत्र कर्ण को मार डालने की इच्छा से धृष्टधम्न सात्विकी द्रौपदी के पांचों पुत्र भीमसेन जनबेजय शिखंडी प्रमुख प्रभद्रक वीर छेदी केकय और पांचाल देश के योद्धा नकुल सहदेव तथा मत्स्य देशी सैनिकों ने कवच से सुसज्जित हो उस पर धावा बोल दिया सरधारा जैसे में बादल पर्वत पर जल की धारा गिराते हैं उसी प्रकार उन पांडव वीरों ने अपनी सेना का मर्दन करने वाले कर्ण पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और बाण धाराओं की वृष्टि की पितरम् तो परिपंत कर्ण पुत्रा परे राजन वी रावी रानवार यन। राजन उस समय अपने पिता की रक्षा चाहने वाले कुशल कर्ण पुत्र तथा आपकी सेना के दूसरे दूसरे वीर पूर्वोक्त पांडव वीरों का निवारण करने लगे सुषिणो भीम सेन भलेन भीम से छिता भल्ले न कार्म भि विदभा हृदय ननाद ने एक फल से भीमसेन के धनुष को काट कर, उनकी छाती में सात नाराचों का प्रहार करके भयंकर गर्जना की अथान्य धनुराधा कृत् सुसैन साधन तदनंतर भीषण पराक्रम प्रकट करने वाले भीमसेन ने दूसरा सुदृढ़ धनुष लेकर उस पर प्रत्यंता चढ़ाई और सुसैन के धनुष को काट डाला विव्याध चैनम दस भे क्रुद्धो नृत्य निर्वे सुवे कर्णम चुनम विव्याध से सप्त्याशित कुथो नृत्य से करते हुए भीम ने दस बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया और तिहत्तर पैने बाणों से तुरंत ही कर्ण को भी पाट दिया भानुसैनम च दस भे साधम पश्यता मध्ये कर्णपुत्रम अत इतना ही नहीं उन्होंने हितैषी के बीच में उनके देखते देखते कर्ण के पुत्र भानुसेन को दस बाणों से घोड़े सारथी आयुध और ध्वजों निभान शुभदर्शन में वासी विवाह भीमसेन के छुड़ से कटा हुआ चंद्रोपम मुख से युक्त भानुसेन का वह मस्तक नाल से कटकर गिरे हुए कमल पुष्प के समान सुंदर ही दिखाई दे रहा था हत्वा कर्ण, कर्ण के पुत्र का वध करके भीमसेंडे पुनः आपके सैनिकों का मर्दन आरंभ किया कृपाचार्य और कृतवर्मा के धनुषों को काटकर उन दोनों को भी गहरी चोट पहुँचाई दुस्सासनम त्रिभर् शकुनीयस उलूक च पदत्रि चकार तीन बाणों से दुस्सासन को और छह लोहे के बाणों से शकुनी को भी घायल करके उलुक और पदत्री दोनों वीरों को रथीन कर दिया सुषण च हतोष ते ब्रम्नादत्त सायक तमस्य कर्ण चुछेद्रिभिश्चयनम अड़यतः फिर सुसेण से यह कहते हुए बाण हाथ में लिया कि अब तू मारा गया किंतु कर्ण ने भीमसेन के उस बाण को काट डाला और तीन बाणों से उन्हें भी घायल कर दिया अथान्यम परज्राहम सुतेजम सुसेणाजा भी तमप्य छिन्नदम तब भीमसेन ने सुंदर घाट और तेज धार वाले दूसरे बाण को हाथ में लिया और उसे सुसेण पर चला दिया किंतु कर्ण ने उसको भी काट डाला पुनः फिर पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से कर्ण ने क्रूर भीम सेन को मार डालने की अभिलाषा लेकर उन पर तिहत्तर बाणों का प्रहार किया सुसेन स्तु भारसाधन भार नकुलं नकुल पंचे तब सुशीर ने महान भार को सह लेने वाले श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर नकुल के दोनों भुजाओं और छाती में पांच बाणों का प्रहार किया नकुल विंस्या विध्वा भार सधय ननाद बलवन्नाधम करणस्य भय मा नकुल ने भी भार सहन करने में समर्थ बीस सुदृढ़ बाणों द्वारा सुषैण को घायल करके कर्ण के मन में भय उत्पन्न करते हुए बड़े जोर से गर्जना की तम सुषे महाराज विध्वादी राशु शिक्षेत चनु शीघ्रम सुरप्रेण महारथ महाराज महारथी सुषैण ने दस बाणों से नकुल को चोट पहुंचाकर कर शीघ्र ही एक छप्र की द्वारा उनका धनुष्कार दिया अथान्य दुरादाय नकुलसे तब क्रोध से अचे से होकर नकुल ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और सुषेण को नौ बाण मारकर उसे युद्धस्थल में आगे बढ़ने से रोक दिया स तो बाणसो राजाद्य परवीरहा आजग्ने सारतिम चाश्य सुसैण तथा राजन का करने वाले नकुल ने अपने बाणों से संपूर्ण दिथाओं को आच्छादित करके फिर तीन बाणों से सुषण और उसके सारथी को भी घायल कर दिया साथ ही तीन भल मार कर उसके सुदृढ़ धनुष के तीन टुकड़े कर डाले अथान्य धनुराधा सुषेण क्रोधपुरछिता आविध्य नकुल षष्ट्या सहदेव तब क्रोध से मर्चित हुए सुषेण ने दूसरा धनुष लेकर नकुल को साठ और सहदेव को सात बाणों से घायल कर दिया तद्युम सो महदोरम आसीपमता स्वर्णम अन्योन्यस्य वधम प्रति बाणों द्वारा शीघ्रतापूर्वक एक दूसरे के वध के लिए चोट करते हुए वीरों का वह महान युद्ध देवाशु संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था सातकी वृषसेनम तो विध्वा सप्तभिराध सब्ध सप्त्या सारथिम च त्रिभी सातिकी ने लोहे के बने हुए सात बाणों से वृषसेन को घायल करके फिर सत्तर बाणों द्वारा गहरी चोट पहुँचाई साथ ही तीन बाणों से उसके सारथी को भी बिंध डाला यम नत आज खाना महाराज शे महारतम महाराज ब्र ने झुके हुई गांठ वाले बाण से महारथी सातिकी के कपाल में आघात किया सैन्यो वृषसेने न पत्रि पर पीड़ित हम ओपम चक्रे महाराज क्रुद्धो वेगम जग्राहे जग्राहेश शीघ्र वै दस पंच महाराज वीरसेन के उस बाण से अत्यंत पीड़ित होने पर वीर सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ क्रुद्ध होने पर उन्होंने भयंकर वेग प्रकट किया और शीघ्रि पंद्र श्रेष्ठ बाण हाथ में ले लिए सात्यकी वृषसेन से सूतम हत्वा त्रिभीषरय धनु चक्षेदाना श्वास सप्तभी ध्वज एक उनमें से तीन बाणों द्वारा सात्विकी ने मृषसेन के सारथी को मारकर एक से उसका धनुष काट दिया और सात बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला फिर एक बाण से उसके ध्वजा को खंडित करके तीन बाणों से वृषेन की छाती में भी चोट पहुँचाई अथावसन शरथे मुहूर्ता पुनरुत्थित शारणेयु विसुता स्वरथ्वज कृतांशु सैने खड्गर मृगभ्य इस प्रकार में युधान के द्वारा सारथी एवं रथ की धजा से किया हुआ दो घड़ी तक अपने पर ही होकर बैठा रहा, फिर उठकर सातकी को मार डालने की इच्छा से ढाल और तलवार लेकर उनकी ओर बढ़ा तस्प तत शीघ्र सातक ही वाराह करने भी अभी अभी इस प्रकार आक्रमण करते हुए की तलवार और ढाल को कर्ण नामक बाणों द्वारा शीघ्र ही आरोप स्वरथम तुर्ण अपोवाह रणातुर तब दुस्सासन ने ब्रिस्सेन को रथ और अस्त्र शस्त्रों से हीन हुआ देख उसे रण से व्याकुल हुआ मानकर तुरंत ही अपने रथ पर बिठा लिया और वहां से दूर हटा दिया अथान्यम रतमा साय वृष महारथ द्रौपदे त्रि सत्यायुभच पंचमी भी। भीमसे चुष्टया सहदी नकुल त्रिश्ता बाढ़े शतानीक सप्तमी शिखंडम च दशभ धर्मराज शेता से राजेन्द्र स महारथी ने दूसरे रथ पर बैठ कर तिहत्तर बाणों से द्रौपदी के पुत्रों को पांच से युधान को चौसठ से भीम से इनको पांच से सहदेव को तीन बाणों से नकुल को सात से सतानी को दस बाणों से शिखंडी को और सौ बाणों द्वारा को घायल कर दिया राजेंद्र महाधनुधर कर्ण पुत्र ने विजय की अभिलाषा रखने वाले इन सभी प्रमुख वीरों को तथा दूसरों को भी अपने बाणों से पीड़ित कर दिया तत्पश्चात वह दुर्धर वीर युद्धस्तर ने पुनः कर्ण के पृष्ठभाग की रक्षा करने लगा दुस्साह नज स्वरथम सात पुनः योधे पांडुवी सार्थम कर्ण साप्याल दुस्सासन विधि पूर्वक सजाये हुए दूसरे रथ पर बैठ कर कर्ण के बल को बढ़ाता हुआ पुनः पांडवों के साथ युद्ध करने लगा दृष्टुम नस्तः कर्णम दशभ शरि द्रौपदेस्ते सप्तिया सप्तमी भीमसेनशतुष्या सहश सप्तमी नुकुलिंशता शानेक सप्तमी श्रीकंडे दस भिर्वीरो धर्मराज सती तदनंतर धिठ ने कर्ण को दस बाणों से भिन्द डाला फिर द्रपदी के पुत्रों को तिहत्तर सातिकी ने सात भीमसेव ने सहदेव ने सात नकुल ने तीस ने सात शिखंडी ने दस और वीर धर्मराज युधिष्ठिर ने सौ बाण कर्ण को मारे ए ते चाण्य चराजेन्द्र प्रवीरा जय गृ अभ्यन्महेश महामृत राजेंद्र विजय की अभिलाषा रखने वाले इन प्रमुख वीरों तथा तो दूसरों ने भी उस महासमर में महाधन कर्ण को बात दस भी सरथे नान उचरणी प्रत्यविध्य रथ से विचरने वाले शत्रु दमन वीर सूत पुत्र कर्ण कर ने भी उन सबको दस दस बाणों से घायल कर दिया तत्रस्त्र कर्ण से लाघव च महात्म अपश्याम महाभाग तद्भुत में महाभाग हमने महात्मा महामना कर्ण के अस्त्र बल और फुर्ति को वहां अपनी आँखों देखा था वह सब कुछ अद्भुत सा प्रतीत होता था न षादान दृशो संधानम सन्दधानम चा य च कब कब निकालता है है धनुष पर रखता और कब को छोड़ देता है यह सब किसी ने नहीं देखा सब लोग मारे जाते हुए शत्रु को ही देखते थे प्रतिच् दशितम दृष्टा प्राच्याम पश्च्याम लाघवात नम पश्याम राजेन्द्र कर्ण कर्णोधि राजेन्द्र हम लोग एक ही क्षण में कर्ण को पश्चिम दिशा में देखकर उसकी फूर्ति के कारण उसे पूर्व दिशा में भी देखते थे इस समय खड़ा है यह हम लोग नहीं देख पाते थे। उस राजन।, राजन सब और बिखरे हुए उसके बाण ही हमें दिखाई देते थे जो टिड्डी दलों के समान संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित किए रहते थे अरुणां अरुणाम जो लोग आकाश भूमि और संपूर्ण दिशाएं पहने बाणों से खचाखच भर गई थी उस प्रदेश में आकाश अरुण रंग के बादलों से ढका हुआ साजान पड़ता था कई कम त्रिगुण सरई प्रतापी राधा पुत्र कर्ण हाथ में धनुष लेकर नृत्य सा कर रहा था जन-जन योद्धाओं ने उसे एक बाढ़ से घायल किया उनमें से प्रत्येक को उसने तीन गुणे बाणों से बिंद डाला चैतान पुनर्विद्धान रथ छत्रान तथस्ते विवरम फिर दस दस बाणों से घोड़ों सारथी रथ और छत्रों सहित इन सब को घायल करके करने सिंह के समान धारणा आरंभ किया, फिर राधे राजुकर्षण शत्रुओं का संहार करने वाले राधा पत्रकर्ण ने अपने बाणों की वर्षा द्वारा उन को राजा की सेना में बेरोक टोक प्रवेश किया। सरथा मत्वा छुरा उसने युद्ध से पीछे न हटने वाले 300 सौ चेधी देसी रथियों को अपने पहने बाणों द्वारा मारकर युद्धि पर आक्रमण किया राजन तथस्ते पांडव श्रिखंडी और सातकी ने राधा पुत्र कर्ण के से राजा युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया तथे ताबका सर्वे कर्णम दुर्वार यत्सूरा महे स्वासा पर्यरक्ष सर्वश इसी प्रकार आपके सभी महाधनुर्धर सूर्यीर योद्धा रण में अनिवार्य गति से विचरने वाले कर्ण की सब ओर से प्रत्यपूर्वक रक्षा करने लगे नानाबादित्र घोषाच प्रादुरासन्विषा पते सिंहनाद से संयूरामिगर ता उस समय नाना प्रकार के रणवाद्यों की ध्वनि होने लगी और सब ओर से गर्जना करने वाले सूर वीरों का सिंहना सुनाई देने लगा तथ पुनः समाज अभिता कुरु पांडवा युधिष्ठिर मुखा पार्था सूतपुत्र मुखा वयम तदनंतर पुनः कौरव और पांडव योद्धा निर्भय होकर एक दूसरे से भिड़ गए एक और युधिष्ठिर और कुंते पुत्र थे और दूसरी ओर कर्ण आदि हम लोग इति श्री महाभारते कर्ण पर्व संकुल युद्धे युद्ध अष्टचत्ध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषय अड़तालीसवा अध्याय पूरा हुआ